माँ की बातें मैंने कहा नहीं माँ इस पर माँ बोली यहाँ आने से कुछ देना चाहिए तुम रघुवीर को प्रणाम कर कुछ प्रणामी दो यदि तुम्हारे पास रुपया पैसा न हो तो मुझसे ले लो मैंने कहा नहीं माँ मेरे पास रुपया है यह कहकर मैं रघुवीर को प्रणाम कर आया विदा लेने के लिए माँ को प्रणाम करके उठ रहा था तो माँ सहसा भूल उठी वैकुंठ मुझे पुकारना इतना कहने के तुरंत बाद बोली ठाकुर को पुकारना ठाकुर को पुकारने से ही सब होगा उस समय लक्ष्मी दीदी वहीं थी वे बोल उठी नहीं माँ यह कैसी बात यह तो बड़ा अन्याय है संतानों को इस तरह भुलावा देने पर वे क्या करेंगे माँ बोली क्यों मैंने क्या किया लक्ष्मी दीदी माँ तुमने इसी समय बैकुंठ को कहा मुझे पुकारना और फिर कह रही हो ठाकुर को पुकारना माँ ने कहा ठाकुर को पुकारने से ही तो सब हुआ तब लक्ष्मी दीदी ने माँ से कहा माँ इस तरह बातों में भुलावा देना तुम्हारा अन्याय है और मुझसे विशेष रूप से बोली देखो बैकुंठ मैंने आज यह नई बात सुनी कि माँ ने कहा मुझे पुकारना तुम यह बात भूलना नहीं ठाकुर और कौन है तुम माँ को ही पुकारना तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि माँ ने स्वयं तुमसे यह बात कही तुम माँ को ही पुकारना मुझसे इस तरह कहकर माँ से बोली क्यों माँ सब ठीक हुआ लक्ष्मी दीदी की इस बात पर माँ ने मौन रहकर अपनी सहमति प्रदान की लौटते समय माँ ने फिर मुझसे कहा तुम यहाँ से सीधे घर जाना इस समय मठ या यहाँ वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं घर जाकर माता पिता की सेवा करो इस समय पिता की सेवा करना उचित है यह कहकर उन्होंने मेरे हाथों में चार बीड़ा पान दिया और पुनः आने को कहा मैंने भी मां की आज्ञा सिरोधार्य कर अपना पूर्व संकल्प त्याग दिया और क्वालपाड़ा मठ होते हुए घर लौटा जाते समय पिता को स्वस्थ छोड़ गया था घर लौट कर देखा पिता अत्यंत बीमार है। मेरे पहुंचने के छह सात दिन बाद ही पिता की मृत्यु हो गई इस बार कंवरपुक जाते समय मेरे एक गुरु भाई ने माँ के नाम एक पत्र मुझे दिया था वह पत्र माँ को देने पर माँ ने कहा तुम खोल कर पढ़ो उसमें निम्नलिखित दो प्रश्न थे पहला मैं नौकरी करने जा रहा हूँ नौकरी करने पर क्या माया में बद्ध हो जाऊँगा माँ सुनकर माँ ने कहा नौकरी करने पर माया में क्यों बद्ध हो होगा दूसरा विवाह करना मेरे लिए अच्छा होगा कि नहीं माँ ने इस प्रश्न का कुछ भी जवाब न देकर मुझसे पूछा बेटा क्या तुमने विवाह किया है मैंने कहा नहीं माँ मैंने विवाह नहीं किया है यह सुनकर माँ ने कहा अच्छा है तुमने विवाह नहीं किया विवाह करना बहुत बड़ा जंजाल है कामारपुकुर में निवास काल के दौरान मैंने माँ से एक दिन पूछा माँ मछली मांस खाने में क्या दोष है इसके उत्तर में माँ ने कहा यह तो मछली का देश है मछली खा सकते हो उसी समय मैंने एक बार माँ से कहा माँ आपका पद चिन्ह लेना चाहता हूँ इस पर माँ ने कहा अभी यहाँ सुविधा नहीं है तुम लोग मुझे जिस दृष्टि से देखते हो सब लोग तो उस तरह नहीं देखते लाहा बाबू के घर के कई लोग यहाँ आते जाते रहते हैं इसलिए मुझे छिप पर्दे में रहना होगा पैरों में आलता का निशान जो रहेगा